शांति शांति ही। इस वेद विज्ञान की चर्चा में वेदो अखिलो धर्म मूलम अर्थात हमारे जीवन में जो भी अच्छा करने योग्य है उसको बताने वाला वेद है वेद हमको श्रेष्ठ मार्ग का बताने वाला है और उस श्रेष्ठ मार्ग का नाम धर्म है ये हमने चर्चा की थी इसको बताने के लिए ऋग्वेद के दसवें मंडल के अंतिम सूक्त की हम चर्चा कर रहे हैं जिसको हम संगठन सूक्त के नाम से जानते हैं जिसका ऋषि संवन है और जिसका देवता संज्ञान है तो यहाँ ये यह समझ सकते हैं कि जो कह रहा है वो क्या है वो कहा जा रहा है कि एकत्व और उसका आधार संज्ञान समझ आप मंत्रों में बहुत स्थानों पर ऐसा पाएंगे कि सामान्य रूप से जो ऊपर नाम होता है उसका केवल इतना अभिप्राय होता है कि भाई उसने उस मंत्र को देखा उस पर विचार किया इसके साथ इसका एक और अर्थ भी आता है अर्थात इसमें प्रवक्ता कौन है और प्रवचन क्या है जो उसमें पात्र है प्रवक्ता उसको हम ऋषि कहते हैं और जो प्रवचन है विषय उसे हम देवता कहते हैं तो यहाँ संवर्णन एकत्व ये ऋषित्व तो है और संज्ञान वो कैसे पैदा होता है एकत्व समझ वो इसका विषय है देवता है इस सूक्त में चार मंत्र हैं और वेदोक्त धर्म प्रकाश में इसके तीन मंत्रों पर ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है दो मंत्रों की चर्चा हम पीछे कर चुके आज हम इसके तीसरे मंत्र की चर्चा करते हैं तीसरा मंत्र है समिति ही समानी। सनो मंत्री सामनी सन सह चिमेश सन्त्रमंत्र वो हवीषा जुहोमी इसमें जो पहला शब्द है सनो मंत्र हम लोगों का क्योंकि चर्चा समाज की चल रही है व्यक्ति परिवार समाज व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए व्यक्ति का धर्म क्या है परिवार का धर्म क्या है और समाज का धर्म क्या है इसको वेद ने परंपराओं ने वैदिक साहित्य ने अलग अलग निर्देशों के माध्यम से बांटा है जो हमारा जो व्यक्तिगत धर्म है उसको व्यक्ति के निर्माण के लिए जो साधन हैं उनको हम संस्कारों के रूप में देखते हैं जो परिवार है उसको बनाने के साधन हम पंच महायज्ञों के रूप में देखते हैं और जो समाज को जोड़ने का साधन है उसे वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो इस तरह से पूरे समाज को व्यक्ति से लेकर के समाज तक हम कैसे ठीक रख सकते हैं उस ठीक रखने की विधा धर्म के नाम पर जो विचार हैं उनमें है तो यहाँ व्यक्ति की बात नहीं चल रही परिवार की नहीं चल रही यहाँ बात समाज की चल रही है वो कहते हैं कि हमारे अंदर समानता होनी चाहिए किसमें मंत्र में मंत्र वैसे तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है और मंत्र का जो सामान्य अर्थ है शब्दार्थ है वो है इसका विचार अर्थात किसी बात पर आप सोचते हैं और सोच करके कोई चीज सार के रूप में निकलती है वो मंत्र है वैसे मंत्र रहस्य को भी कहते हैं मंत्र गोपनीय बात को भी कहते हैं मंत्र पवित्र शब्दों को भी कहते हैं इसलिए वेद की जो रचना है उसको हम मंत्र कहते हैं और जो भी लोग बताना चाहते हैं बनाना चाहते हैं पवित्रता वाली चीज़ें उसको भी मंत्र कहते हैं उपनिषद के वाक्यों को भी इसीलिए मंत्र कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों को भी मंत्र कहते हैं उसमें मंत्रांश होते हैं या मंत्र का अभिप्राय होता है क्योंकि अभिप्राय से जो चीज आती है उसको भी वही नाम देते हैं हमारे यहाँ वेद हैं वेदों के बाद ब्राह्मण हैं तो कहीं कहीं ब्राह्मण के लिए वेद शब्द का भी प्रयोग किया गया है यास्क ने वेद की जो उत्पत्ति का प्रसंग बताया उसमें उसके तीन स्तर गिनाए जिन्होंने साक्षात ईश्वर से ज्ञान प्राप्त किया वो वेद है वो संगीता भाग है और वेद को वाणी में लेकर के उपदेश दिया वो उसके ऋषि हैं तो वो ऋषि एक थे जिन्होंने साक्षात उपदेश लिया मूल से जिन्होंने स्वीकार किया परमेश्वर से जिन्होंने उस उपदेश को प्राप्त किया और दूसरे थे उस उपदेश को प्रवचन से दूसरों को दिया प्रकाशित रूप में दिया उच्चारण करके दिया पहले में और दूसरे में जो अंतर है पहला बिना उच्चारण के है क्योंकि आत्मास द्वारा आत्मा में प्रकाश परमात्मा के द्वारा परमात्मा के द्वारा जीवात्मक में प्रकाश तो इसलिए उन्होंने कहा साक्षात्त धर्मा जिन्होंने धर्म का उपदेश का साक्षात कर लिया है जो उसके पहली सीढ़ी पर हैं प्रथम प्राप्त करता है ऐसे लोगों को साक्षात्कृत धर्मा कहा है उनको हम अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के नाम से जानते वो कहता है साक्षात्कृत धर्माणों ऋषयो बभू वो उन्होंने साक्षात्कृत धर्म ऋषि हुए हैं जिन्होंने सीधे परमेश्वर से वेद के मंत्रों को ग्रहण किया वेद का ज्ञान प्राप्त किया दूसरे स्तर के वो लोग हैं ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्राद इन्होंने तो सीधा ज्ञान प्राप्त किया अब इन्होंने जिनको ज्ञान दिया उनके पास कोई ज्ञान नहीं था तो जिनके पास वो ज्ञान नहीं था उनको इन्होंने प्रवचन से उपदेश से कथन से उस बात को उनको समझाया बताया पढ़ाया तो पहला था स्तर साक्षात्कृत धर्माणों ऋषयो बभू और दूसरा जो स्तर है ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन न संप्राद इन मंत्रों को उन्होंने उनको दिया जो साक्षात नहीं थे जिनको जो असाक्षात्कृत धर्मा थे अर्थात तो उनका पहला संपर्क नहीं था उन्होंने उपदेश से दिए तो ऐसा ही क्यों नहीं चला आया वो वेद उसको सुना देता वो उसको सुना देता वो उसको सुना देता वेद चला आता चला आ रहा है फिर क्या हुआ तो कहता है उपदेशाय ग्लायन अवरि तो अवरी बिल्म ग्रहणाइम ग्रंथम समम ना शिशुर च वेदांगा च आगे चलकर ऐसा हुआ कि ज्ञान के प्रति लोगों में आस्था की कमी तपस्या श्रम का अभाव ऐसी स्थिति में उनको प्राप्त करने की योग्यता का अभाव प्राप्त करने की योग्यता में समय की कमी तो जब बुद्धि और समय दोनों की कमी वाले लोगों को जब ये ज्ञान देना पड़ा तो उन्होंने इसे एक तो संग्रहित किया और दूसरा व्याख्यात किया उन मंत्रों को वेद के रूप में संग्रहित किया और वेद के व्याख्यान के रूप में वैदिक साहित्य की रचना और निर्माण किया जो प्रक्रिया आज तक चल रही है उसमें क्या निर्माण किया तो उन्होंने यास्क ने नाम दिया वेदम च वेदांगा नीचे उन्होंने उसके लिए वेद बनाए न समझने वाले उनके लिए और वेदांग बनाए यहां एक समस्या खड़ी हो जाती है तो साक्षात्कृत धर्माओं ने जिन मंत्रों को प्राप्त किया उनका नाम क्या था साक्षात्त धर्माऋषियों ने जिन मंत्रों को अगली पीढ़ी को दिया उनका नाम क्या था क्योंकि आप जब तीसरी पीढ़ी को दे रहे हो तो उसका नाम आप वेद लिख रहे हो वेदांग लिख रहे हो वेदांग लिखना तो समझ में आता है पर वेद समझ में नहीं आता यदि वेद की रचना तीसरे स्तर पर हुई तो पहले और दूसरे स्तर का क्या कहेंगे आप इस समस्या का समाधान निरुप के टीकाकार ने किया है और वहां उन्होंने लिखा है वेदम ब्राह्मणम् ब्राह्मण को भी उन्होंने वेद कहा है कहता है कि वेद का अभिप्राय यहां संगीता नहीं है मूल भाग नहीं है ब्राह्मण है क्योंकि ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ है वो ब्रह्म का अर्थ है वेद ब्रह्म शब्द वाचक है वेद का है। क्योंकि ईश्वर का वाचक है इसलिए ईश्वर से जुड़ी हुई चीज का भी वाचक है तो वो वेद का वाचक है और ब्राह्मण उसके व्याख्यान को कहते हैं उसके विस्तार को कहते हैं उसके समझाने को कहते हैं तो जैसे ये जन्म वाला ब्राह्मण शरीर वाला ब्राह्मण ये भी इसीलिए ब्राह्मण है कि ये ब्रह्म को समझाता है ब्रह्म का व्याख्यान करता है ब्रह्म को बताता है और इनके द्वारा जो रचा गया ग्रंथ या पुस्तक है उसका नाम भी ब्राह्मण है क्योंकि वो ब्रह्म भी वेद है और उसकी व्याख्या वेद का व्याख्यान जो है वो ब्राह्मण है तो यहाँ ब्राह्मण के जो शब्द हैं उनको भी हम मंत्र कहते हैं तो मंत्र जो है वो वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको कहते हैं वेद के जो श्लोक हैं उनको कहते हैं तो इन मंत्रों को ऋचाएँ भी कहते हैं क्योंकि ऋख शब्द का अर्थ है स्तुति करना उसके बारे में बताना उसको समझाना तो परमेश्वर द्वारा संसार के बारे में आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में जो समझाया है इसलिए इस ज्ञान को हम ऋचा कहते हैं ऋख कहते हैं तो इन्हीं को मंत्र भी कहते हैं तो ये जो मंत्र हैं ये हमारा विचार या बहुत गोपनीय या सार रूप जो कथन है वो मंत्र कहलाता है और एकांत में जो चीज समझी समझाई जाती है उसे भी मंत्र कहते हैं इसलिए हमारे यहाँ एक लोक में परंपरा है कि कान में मंत्र दिया अर्थात जो विचार बहुत गोपनीय रूप से किसी को बताया वो है कान में मंत्र देना अपने यहाँ गुरु के साथ आता है कि गुरु मंत्र देता है जैसे ही कान में कोई बात कही जाती है और वो शिष्य को स्वीकार होती है तो बताने वाला गुरु हो जाता है और सुनने वाला उसका शिष्य बन जाता है कानाबाती की कान से जब बात लग, मु लगा मुंह लगाकर बात करता है तो वो कहता है तू चेला है मैं गुरु हूँ तो वो मंत्र वो शब्द जिनसे हम ज्ञान को देते हैं इसका विभाजन करने के लिए कुछ अलग अलग शब्दों का प्रयोग आता है मंत्र दोनों तरह तो के हैं गद्य में भी हैं पद्य में भी हैं अर्थात जिनको गा सकते हैं उनको पद्य कहते हैं और जिनको पढ़ते बोलते हैं उनको गद्य कहते हैं जो सीधे सीधा लिखा जाता है वो गद्य कहलाता है जो तोल तोल कर लिखा जाता है अक्षर मात्रा गिन कर लिखा जाता है उसे पद्य कहते हैं पद्यों की रचना छंदों में होती है बंधी हुई होती है तो उसको मंत्र कहा तो ऐसे ही जो पद्यों की रचना सामान्य मनुष्यों के द्वारा की जाती है उसे श्लोक कहते श्लोक का है जो अच्छी बात है जो बात सुंदर है उपयोगी है उसको जब हम पद्य में कहते हैं तो उसे श्लोक कहा गया इसके भी छोटे जो खंड होते हैं बात महत्वपूर्ण और उद्धरण के लायक होती है उसे हम सूक्ति कहते हैं सू कहते हैं अच्छा उक्त कहते हैं कहना जो अच्छा कथन है उसको सूक्ति कहते हैं वैसे ये सब एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं किंतु ये रूढ़ है वेद के जो वचन है उन्हें मंत्र कहते हैं। वो विचार है तो वो ये कहता है कि हमारा जो विचार हो वो कैसा होना चाहिए तो मंत्र में जो पहली बात आई है वो है समानो मंत्र अर्थात हम वैचारिक दृष्टि से एक धरातल पर होने चाहिए हमारा विचार एक जैसा होना चाहिए यदि विचार एक जैसा नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा इसलिए धर्म की चर्चा करते हुए हमको एक विचारवान बनने का उपदेश दिया गया है समानो मंत्रो शांति शांति शांति ओ शांति शांति शां